देवी भागवत छठा स्कंद एक वीर के द्वारा काल केतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह यशोवती बोली राजन मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जब करना जानती हूँ एक सिद्ध ब्राह्मण की कृपा से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ था राजन मैं जब काल केतु के बंदी गृह में थी तब वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरम्भ कर दिया यो तो प्रचंड पराक्रम वाली देवी चंडिका आराधना में निरंतर करती ही रहती हूँ उपासना करने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देंगी यह निश्चित है भक्तों पर कृपा करने वाली वे शक्ति देवी सब कुछ देने में पूर्ण समर्थ हैं जो अपने सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती हैं तथा कल्प के अंत में संसार का संहार भी जिन पर ही निर्भर है वह भगवती निराकार और निराश्रय हैं वे सर्व रूपमयी एवं सर्वव्यापक भी हैं मैं ऐसा मन में सोचकर जो विश्व की अधीर हैं जिनका कल्याण में सौम्य विग्रह है जो लाल रंग के वस्त्र धारण किए रहती हैं तथा तो जिनकी आँखों से लालिमा झलकती रहती है उन भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगी मन ही मन भगवती के उक्त रूप का स्मरण करके मैं बीज मंत्र का जप करने लगी समाधि लगाकर देवी की उपासना में एक महीने तक मैं बैठी रही फिर तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए उन्होंने अमृतमय वाणी में मुझसे कहा क्यों सोई हो उठो और अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ प्रधान नरेश है, है वही पधारने वाले हैं उन महाबाहू नरेश का नाम एक वीर है संपूर्ण शत्रुओं को कुचल देने की शक्ति रखने वाले वे नरेश बड़े अच्छे विद्वान हैं मुनिवर दत्तात्रेय ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा दिया है अतः अपार भक्ति के साथ राजा एकवीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं उनके मन से मैं कभी अलग नहीं होती वे सदा मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित धारणा है मेरी उपासना के सिवा वे और कुछ जानते ही नहीं उन्हीं महामती भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा लक्ष्मी उनकी माता है। है। घूमते हुए गंगा के के के तट पर आकर वे तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। उन राजा एक वीर हाथों काल के तुम का मृत्यु माननी एकावली बंधन से मुक्त हो जाएगी तत्पश्चात संपूर्ण शास्त्र के पारगामी उन्हें सुंदर राजकुमार के साथ एकावली के विवाह की व्यवस्था तुम करवा देना इस प्रकार स्वप्न में मुझसे कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और मेरी भी नींद तु, तुरंत टूट गई तदनंतर स्वप्न की सारी घटना तथा देवी के आराधन की बातें मैंने राजकुमारी एकावली को कह सुनाई सुनकर उस कमलनयनी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली उस सखी ने मुझसे कहा प्रिय तुम शीघ्र वहां पहुंचकर मेरा कार्य सिद्ध करने में तत्पर हो जाओ भगवती की वाणी अमोघ है उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य बंधन से मुक्त हो जाएंगे राजन सखी एकावली के यो प्रेमपूर्वक आदेश देने पर मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस स्थान से चल देना ही श्रेयस्कर है राजकुमार फिर मैं तो उसी क्षण चल पड़ी मुझे किसी ने रोका टोका नहीं परम आराध्या भगवती की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा शीघ्र चलने की शक्ति भी मुझे तुरंत प्राप्त हो गई थी यही सब मेरे दुख के कारण है जो मैं बता चुकी वीर जैसे मैंने अपना परिचय दे दिया वैसे ही अब तुम भी बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है व्यास जी कहते हैं राजन प्रतापी नरेश एक वीर भगवती लक्ष्मी के सुपुत्र हैं यथोवती की बात सुनकर उनका कमल जैसा मुख प्रसन्नता से खिल उठा वे उससे कहने लगे राजा एक ने कहा र, रंभोरू तुमने विशद रूप से जो मेरा वृत्तांत पूछा है वह सुनो मैं ही है, है हूं मेरा नाम एक वीर है लक्ष्मी जी मेरी ही माता है तुमने सर्वप्रथम अपनी सखी एकावली के संपूर्ण जगत के रूप को तिरस्कृत करने वाले रूप का वर्णन किया है उससे मेरा मन विफ्वल हो उठा है तदनंतर तुमने जो यह कहा कि कालकेतु दैत्य के सामने एकावली ने कहा कि मैं है, है को वर्णन कर चुकी हूँ उनके सिवा दूसरे किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकती यह बिल्कुल निश्चित है तनमंगी राजकुमारी के इस कथन से तो मैं अब उसका दास ही मन गया सु बताओ इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए सुलोचने दुरात्मा काल केतु के स्थान से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ जिसा लाक्षी मैं तुमसे उपाय जानना चाहता हूँ मुझे वहाँ पहुंचने में तुम पूर्ण समर्थ हो मुझे वहाँ पहुँचाने में तुम पूर्ण समर्थ हो अतः तुम्हारी सुंदरी सखी एकावली जहाँ रहती है वहाँ मैं शीघ्र जा सकूँ ऐसी व्यवस्था करो राजकुमारी एकावली तुम्हारी प्रिय सखी है राक्षस के अधीन होकर उसे अत्यंत दुख सहने पड़ते हैं तुम निश्चय समझो कि मैं अभी उस राक्षस को मारकर उसे छुड़ा लाऊंगा मेरे प्रयास से राजकुमारी के सभी संकट टल जाएंगे और वह तुम्हारे नगर में लौट आएंगी फिर मैं राजकुमारी एकावली को उसके पिता के पास पहुंचा दूंगा इसके बाद परम तपस्वी राजा रैम्य अपनी पुत्री का विधिवत विवाह कर सकेंगे प्रियवंदे तुम्हारे यह सहयोग से मेरी ये मनचाही बातें पूर्ण हो सकती है अतः तुम शीघ्र काल केतु की नगरी दिखाकर मेरा पराक्रम देख लो वर वर्णिनी परायी स्त्री को अपनाने वाले उस पापी राक्षस को जिस किसी प्रकार भी मारने में मैं सफल हो सकूँ वैसा ही यत्न करो सबसे पहले तो तुम कालकेतु के दुर्गम नगर का मार्ग मुझे दिखा दो